और संभाविता नवभाग इस खेल के परिणामों को एक सुंदर स्तंभालेख से भी दर्शाया जा सकता है घोड़ों के एक कदम चलने को एक सेंटीमीटर मान लो अब तुम्हारी टोली में जो घोड़ा कितने कदम चला हो उसके लिए उतने सेंटीमीटर की कागज की एक पट्टी काटो पट्टी एक सेंटीमीटर चौड़ी हो पट्टी पर घोड़ा क्रमांक भी लिखो प्रत्येक टोली एक के बाद एक अपनी पट्टिया दीवार पर चिपकाए पहले घोड़ा क्रमांक एक की पट्टियों को लंबाई में एक दूसरे से सटाकर चिपकाओ। इसी प्रकार से सभी घोड़ों की पट्टिया पास पास चिपकाना है गुड़दौड़ के खेल में अगर दोनों पांचों की संख्या को जोड़ने के बजाय हम उन्हें घटाते तो क्या होता अनुमान से बताओ इस खेल में कौन सा घोड़ा जीतेगा घटाने वाला खेल खेलो और देखो कि तुम्हारा अनुमान सही था या नहीं संयोग क्या है तुमने इस अच्छाई में कई प्रयोग किए और कई उदाहरण देखे जिसमें एक घटना के दो परिणाम थे या उससे अधिक इन परिणामों को संभाविता निकालकर तुम उस आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हो जैसे बहुत से सिक्के उछालने पर लगभग कितनी बार चित आएगा गुड़दौड़ के खेल में कौन सा घोड़ा अधिक बार जीतेगा पर केवल एक घटना का परिणाम नहीं बताया जा सकता एक सिक्का उछालने पर जीता आएगा या पट एक पांसा फेंकने पर कौन सी संख्या ऊपर आएगी एक बार घुड़दौड़ का खेल खेले तो कौन जीतेगा घटना के केवल एक बार घटने पर कोई भी परिणाम आ सकता है कौन सा आया यह समय की बात है चंगू ने एक सिक्के को तीन बार उछाला और तीनों बार चित आया चौथी बार उछाले तो क्या होगा इसको लेकर चंगू मंगू में बहस हो गई। चंगू तीनों बार चित आया इसीलिए इस बार भी चित ही आएगा मंगू बहुत देर से पट ही आया अब तो पट ही जाएगा तुम्हें क्या लगता है कौन सही है यदि बीना एक्सप्रेस आज दस मिनट लेट थी तो कल किस समय पर आएगी? क्या तुम बता सकते हो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन लगातार चार बार टॉस हार चुके हैं। क्या वे इस बार टॉस जीतेंगे एक अभ्यास एक किसान के पास धान का कई साल पुराना बीज पड़ा था उसने यह निर्णय किया कि इस बीज से बोवाई करने के पहले वह उसको परखेगा उसने अलग अलग संख्या में बीज बोकर पता किया कि कितने प्रतिशत बीज अंकुरित होते हैं उसने ऐसे कुल मिलाकर पांच प्रयोग किए जिनके परिणाम तालिका छह में लिखे हैं। तालिका क्रम संख्या, बोए हुए बीजों की संख्या अंकुरित बीजों की संख्या या मात्रा प्रतिशत अंकुरित बीजों की संख्या या मात्रा क्रम संख्या एक बोए हुए बीजों की संख्या एक और अंकुरित बीजों की संख्या शून्य प्रतिशत अंकुरित बीजों की संख्या शून्य क्रम संख्या दो बोए हुए बीजों की संख्या दस अंकुरित बीजों की संख्या दस और प्रतिशत अंकुरित बीजों की संख्या क्रम संख्या तीन बोए हुए बीजों की संख्या 150 SO की संख्या मात्रा 60 प्रतिशत अंग्रित बीजों की संख्या 40 प्रतिशत क्रम संख्या चार बोए हुए बीजों की संख्या 1000 हजार अंग्रित बीजों की संख्या 650 क्रम संख्या पांच बोए हुए बीजों की संख्या आधा किलो आंगड़ित बीजों की संख्या लगभग दो तिहाई